सीखने सिखने का प्रयास करें मंत्र को लंबे स्वर में बोलेंगे गायत्री मंत्र को बोलते हुए प्रयास करेंगे कि उच्चारण के साथ साथ उस उस शब्द का अर्थ भी मन में रहे स्वयं को ईश्वर समर्पण भी रखने का प्रयास करें बाहर की चीजों से अपने आप को हटाकर को रोक करके ईश्वर के साथ अपना संबंध है जोड़े अब गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे और उस शब्द का जो अर्थ है उसको साथ साथ जोड़ेंगे a mm -hmm. जब व्यक्ति अकेला बैठ कर गायत्री का करता है एक-एक शब्द को लेता है वो अपनी धुन में वी होता है किसी दूसरे के साथ धुन मिलाने की मिलानि केक्षा आवश्यकता भी स्वर में उसको अनुकूल लगता है उसी स्वर में बोलता है परंतु धीरे धीरे बोलना और अर्थ का विचार करना यह आवश्यक रहता है जो शब्द बोले जाते हैं उनका अर्थ साथ है तो जब की विधि ठीक मानी जाती है यदि अर्थ का विचार ठीक साथ नहीं है तो जब की विधि में दोष माना जाता है फिर आप सुनेंगी ऊंचा बोलने में दूसरे लोगों को बाधा पड़ती है और नीचे स्वर से बोलने में नहीं पड़ती तो आप ऐसे करेंगे सुनेंगे बोलेंगे नहीं बहुत दूर वाले व्यक्तियों को कोई बाधा नहीं पड़ेगी इस स्वर में और इसके पश्चाते केवल इसी ध्वन में अर्थ सहित मानसिक जप आप करेंगे वो मन में रहेगा मन में ही उच्चारण होगा मन में ही अर्थ होगा और ईश्वर के समर्पण रह के ये सब कार्य किया जाएगा ये विधियां ध्यान में जप में काम देती है तो देखिए हमें जैसे गायत्री का जप करते हैं वैसे ही वैदिक संध्या में भी यही विधियां होंगी एक प्रक्रिया पद्धति क्या है पहले मंत्र को बोल लो और उसके उसका एक एक शब्द का अर्थ करो फिर अगले मंत्र को बोलो तो उसका अर्थ विधि है दूसरी विधि ये है कि मन्त्र के शब्दो बोलते जा औा अर्थ मन मे सा रते जा ये लंबे स्वर में होती है अभी अभि जै गायत्री बोल रहे थे एक विधि और है वो कठिन है और मध्यम स्वर करते हैं और अर्थ का विचार करते हैं तो ये विधि भोत, भोत निपुण व्यक्ति जो है वो कर पाता है आप सुनेगे बोलेङ्गे जैसे ये मध्यम स्थिति इसमें साथ साथ अर्थ करने में बहुत कठिनाई पड़ती है आप क्या ऐसा समझते हैं जो आपको बताया गया या नहीं समझते तीनों प्रकार से जो विधि बताई गई आपके समझ में आ गया तो ये ऐसी विधियां चलती है अब ध्यान देने की बात है कि हम जो जप करते हैं जिन वाक्यों का पाठ करते हैं वैदिक संध्या करते हैं उसमें प्रमुख रूपेणे तीन प्रकार के वाक्य होते हैं स्तुति वाक्य एक प्रार्थना वाक्य दो उपासना वाक्य तीन किसी भी मंत्र में आप देखेंगे प्रमुख रूपेण इनका वर्णन मिलेगा देखिए हमने ओम भू भूस्व को बोला तो भू आप प्राणों के भी प्राण हैं सभी तो सब जगत की उत्पत्ति करने वाले हैं ये ईश्वर के गुणों का वर्णन हो रहा है ये स्तुति वाले शब्द हैं फिर आप देखेंगे धीमाही हम आपके आनंद को आपके ज्ञान को धारण करें अपने अंदर लेने में ये उपासना वाक्य हो गया अब फिर धीरो प्रचोदया हमारी बुद्धि को सनमार्ग पर चलाइए ये प्रार्थना हो गया किसी भी मंत्र में आप जब के वाक्य में इस प्रकार से प्रमुख रूपेण तीन प्रकार के वाक्य देखते जाएंगे साधक को पता रहना चाहिए कि ये स्तृति वाक्य है ये प्रथना वाक्य है य वाक्य हैके अनुसार ईश्वर क स्तति प्रर्थना उपसना साधको ये भी पता होना चाहिए आवश्यक है कि स्तृति द् प्रकारना प्रकारीर उपसना भी दो प्रकार सगुण और दूसरी निर्गुण हमने ईश्वर कोहास्वरूपे स्तुति वाक्ये स्तुति है सगुण स्तुति हमने कहा आप दुख से र है य स्तुति है निर्गुण स्तुति कहा कि आप अ दे दो ज्ञान दे दो आनंद दो यह है प्रार्थना और यह है सगुण प्रार्थना अर्थात आप आनंद स्वरूप हैं तो हमको आनंद दे दो हे भगवान आप दुख रहित हैं हमको दुख रहित कर दो ये निर्गुण हो गई फिर हम ईश्वर के को जो है ग्रहण अनन्द ले को मनके ईश्वर सम्बन्ध के कनन्द का ग्रहणे सगुण उपसना ईश्वर मे दुख नी हो राग देश का क्रोध मो सता है हो देखते हैमे का क्रोध नह तो हम भी इन काम क्रोध का परित्याग कर देते हैं दूर हटाते हैं और ईश्वर की तुलना में ये गुण ईश्वर में नहीं देखते तो हम भी ईश्वर जैसे बन जाते हैं इनसे रहित बन जाते हैं, तो प्रत्येक स्तुति प्रार्थना उपासना सगुण और निर्गुण ये दोनों प्रकार की होती है दूसरे लोग इन सगुण और निर्गुण शब्दों से ऐसी बातें लेते हैं जो कि उनको कोई लाभ नहीं होता अब आप ध्यान देंगे कि हम बोलते हैं ओम को अथवा ओम आनंद है को ओम आनंद सर्व रक्षक आप सुख स्वरूप हैं ये स्तुति चल रही है अब फिर हम बोलते हैं प्रार्थना वाक्यों को ये आपके सामने जो वाक्य लिखे गए जबके ये प्रार्थना वाक्य है अब इनका इपस्म संबन्ध देखिए हे रक्षक सर्वरक्षक आनन्दस्वरूप ईश्वर सर्वे असतो मासदगमय मुझे असत्य से हटाक सत्य की ले चलो तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्ञान हटाके मुझे ज्ञान को ले चलो मृत्युर्वा अमृत अङ्गम से मृत्युवादी दुखो हा अमृत कीर ले चलो मोक्ष प्रदा करो अब ये जाक्ये प्रर्थना के रहे करने पूर्व नियम है साधक पूर्ण रूपेण तन मन धन से प्रयास करें पुरुषार्थ करें मन को रोकने का विद्या पढ़ने का सत्पुरुषों का संग करने का आसन लगाने का सब प्रयास करता है व्यक्ति तो पूर्ण प्रयास के पश्चात जो चीज सिद्ध नहीं होती उसकी मांग उसकी याचना ईश्वर से करना ये नियम है दूसरी बात प्रार्थना में कि सदा अच्छे काम की ही अच्छे कार्य की सिद्धि की ही प्रार्थना करनी चाहिए बुरे कार्य की सिद्धि के लिए कभी ईश्वर की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए तीसरी बात प्रार्थना अच्छी है प्रार्थना शुभ है और उसमें कोई नहीं है पर ईश्वर विरुद्ध प्रार्थना नहीं करनी चाहिए जैसे कि एक किण बीम पडगा हा पे हा उ अर्थात् हाथ परि इ कमजोर गे हैर दलिया आवश्यकता है दलिया चेचडी चाय और उसकी भी ठीक है आवश्यक है वो कर नहीं सकता केचारा तो वो कहे कि हे भगवान् मुझे दलिया बना के दे दो देदोचि बना के दे का अ शुभ है पर ईश्वर ईश्वर नेम ये प्रथना है प्रथना ईश्वरी चेत् इस बातो ध्यानये अहते थे ओम् सर्वरक्षक है अब हम कहेंगे कि हे सर्वरक्षक है अथवा आनंद स्वरूप ईश्वर है ऐसा तो मां सदगम मां का अर्थ या माता नहीं है मां का अर्थ है मुझे या मुझको मां का है तो हम जब प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में भी वही बात है लंबे सुर से से करना उन करना अब हम लंबे सुर से प्रथना केगे वाक्यों की से भी बोल सकता है अब आप अने ओ अस जाता है कि मैं मि गति सकता हूं, तो हो गति और बढ़ा के बाम सफल हो सकता है परन्तु आजकल हजार, हजार और इतने लाख ऐसे जब लोग करते हैं और वो ये हैं कि इतने हैने होने पर सिद्धि हैर कल्याणी जा अधिक विधि जाने उपनमन् वकाशता न मिलति अखिए जानी साधक करने वाले अपने जीवन में मे विभाग मनाते एक व्यवहारकाल और एक उपसना कालो व्यक्ति दोनों क्षेत्रो में निपुण है सफल है वो सफल हो जाएगा और जो व्यक्ति व्यवहारकाल मे जैसा करना चाहिए वैसा नहीं क उपासना काल में जैसा व्यवहार करना चाहिए वैसा नहीं करता तो व्यक्ति विफल हो जाएगा जैसे उपासना काल में व्यक्ति जो है ईश्वर को छोड़कर दूसरे विषयों को न उठाए अच्छे से अच्छे काम भी करने के होते हैं उनके में भी विचार न करें। यदि उपासना काल में उसने अच्छे कामों का विचार करना कर दिया, तो प्रारम्भ हो जाएगा। स्वामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज की ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका उपसना विषय मे एक व्यवहारकाल एक उपसना काले क्यवहारकाल मे सारी बुरी प्रवृत्तियों को रोक दो काम क्रोध लोभ मोह चोरी जारी मिथ्या भाषण इनको बंद करो व्यवहार कार अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य यम नियमों का व्यवहार कर बुरी प्रवृत्तियों को रोक दो विद्या पढ़ाओ परोपकार करो ी अच्छे अो ब्रुरे का बो व्यवहारकाल मे और उपसना काल मे क्या करो? अच्छे काम सोचना अच्छे काम की अोजना बनना इत्यादि शुभकर्म उपसना काल में बंद कर दो अच्छी प्रवृत्ति भी बो तु जा उपासना काल मे बैठे तु नीय बना कि इतने काल तक आधा घंटा एक घंटा पौन घंटा दूसरे विषय पर उत्तम से उत्तम विषय पर भी विचार नहीं करना है नियम बना ले यदि आप नियम नहीं बना पाएंगे तो कभी मन को रोक नहीं सकेंगे उपासना आरम्भ करते इसमें आपने एक चर्चा उठा ली यदि वो विद्यार्थी है उसने चर्चा उठाई कि अब आने वाले काल में मेरा प्रवेश कौन से विद्यालय में होना चाहिए उसने में उठा लिया अब कौन सा उद्यालय अच्छा है कौन से में है, है, कौन से हैं हैं हैं अध्यापक को विशेषज्ञा ऐलं वद्यालो मे हि विचारता चेगा और आधाण्टा सं लगाया था, उसमें सारा बेकार आग पा मिनिट् दश मिटो विचारता हिरे के विषय में और फिर सोचेगा अब तो अपि तु सन्ध्या विचार इग्रे सं नगे इ प्रारम्भ मे अत्यन्त साधानी क्या विषय बन्दे असावधानी चे उ अन्धरेगा स फिर यदि उठा लिया जाए तो नहीं अब अन्य विषय को नहीं विचारना प्रतिबंध लगा दिया निषेध कर दिया इस काल में ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना ही की जाएगी अच्छे से अच्छे काम को भी इस समय सोचेंगे नहीं बड़े से बड़ा दान देना है बहुत बड़ी विद्या पढ़ानी है बहुत बड़ा उपकार करना है वो अलग काल में सोचेंगे इस काल में ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना ही करेंगे ऐसा जो लगाएगा वो सफल प्रतिबन्ध लेगा वसलेगा अवहारकाल मे जो व्य झू छल कपट चोरी आदि रहेगा और बैठा रहेगा उसका कोई उद्धार उसका कोई भला हो जाएगा ये आशा नहीं रख न आप व्यहार काल में सत्य बोलना मीठा बोलना इतकारी बोलना प्रेम से रहना भाव न करना किसी को दुख न देना ये सारे काम करते रहिए तो उपासना में सफलता मिलेगी अब हम गायत्री मंत्र की कविता को बोलेंगे भजन गाते हैं हम ईश्वर भक्ति के तो उन भजनो के माध्यम अथवा मन्त्र के गायन के माध्यम ईश्वर की स्तुति प्रर्थना उपासना होती है एक बार मैं अ बोलगा उ पश्चात् उी प्रकार आप बोलने का प्रयास उत्पन्न एला